प्रणा होने सांख्य दर्शन की छठी कक्षा पूर्व कक्षा में विज्ञानवाद और शून्यवाद की चर्चा हुई इसके अतिरिक्त तो बंधन का कारण गति विशेष हो सकता है या नहीं उसकी चर्चा हुई और उसका निषेध किया गया इक्यावनवें सूत्र तक हो चुका था अब बावनवे सूत्र को देखेंगे बावनवा सूत्र बोलेंगे ना कर्मणा अपि अतधर्म ना कर्मणा कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता अत धर्मत्वाद उसका धर्म न होने से आत्मा का धर्म न होने से पीछे सोलहवें सूत्र और पंद्रहवें सूत्र को भी निकालिए वहां भी कर्म के बारे में चर्चा आई थी सोलहवें सूत्र में कहा था न कर्मणा न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश कर्म से बंधन नहीं होता तो यहाँ भी लिखा है न कर्मणा अभी अतत्धर्मत्वात्थ और सोलवे सूत्र में अति प्रसक्त लिखा था यहाँ पर बावनवे सूत्र में अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्व ये लिखा है तो वहाँ जो सोलवा सूत्र था शब्दों की दृष्टि से देखें तो यहाँ बावन और तिरपन जो सूत्र हैं, उन्हीं शब्दों को बोल रहे हैं और वही शब्द है वही बात कही जा रही है तो जब इनको प्रक्षिप्त मानते हैं तब तो ये अलग हो ही जाएंगे आवृत्ति मानेंगे कि वही बात हो गई और इन सूत्रों को जब इसका मानते हैं तो पीछे जो कर्म आया वो तो क्रिया के अर्थ में ले, ले लेते हैं सामान्य क्रिया और यहाँ कर्म को लेते हैं तो अदृष्ट को ले लेते हैं कर्माशय पिछला जो कर्म था सोलहवें सूत्र में वहां फिर लेते हैं कर्म यानी सामान्य कर्म गतिविधियां वैशिषिक वाला जो कर्म है उत्क्षेपण अवक्षेपण यानी उठना बैठना आना जाना ये जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं और यहां जब कर्म शब्द फिर आया है तो इससे कर्म से अदृष्ट को कर्माशय वाले कर्म को लेते हैं। ये भी कर्म है वो भी कर्म है लेकिन दोनों में अंतर मान के चलते हैं हमारे प्रत्येक कर्म से कर्माशय नहीं बनता है हम बैठे हों बैठे बैठे गर्मी में पंखा चला रहे हैं, हवा कर रहे हैं अपने को अब इस क्रिया से कोई कर्माशय नहीं बनेगा कर्म तो हो रहा है ये लेकिन इससे कोई पुण्य या पाप कर्माशय हमारा नहीं बनने वाला है हम व्यायाम कर रहे हैं सुबह विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं आसन कर रहे हैं कर्म तो हैं ये गतिविधियां तो हैं लेकिन इनसे कोई अदृष्ट नहीं बनता कर्माशय नहीं बनता नहीं है ये सामान्य स्नान कर रहे है इत्यादि तो वहां पीछे जो कर्म का संदर्भ लेंगे इस अपेक्षा से दो जगह कर्म शब्द आ रहे तो वहां कर्म का मतलब लेंगे सामान्य कर्म कोई भी कर्म और यहां कर्म का अर्थ लेंगे अदृष्ट बनाने वाले कर्म ऐसे भेद कर सकते हैं बाकी शब्द और बातें वैसी की वैसी हैं हेतु भी वो के वही हैं खंडन करेंगे इसका तो न कर्मणा अपी कर्म से अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता है क्यों अतत्धर्मत्वात् जो अदृष्ट है कर्माशय है वो आत्मा का धर्म ही नहीं है एक बात ये हुआ बावनवा सूत्र और तिरपनवे सूत्र में कहा अति प्रशक्ति ही अन्य धर्मत्वे और अन्य का धर्म ये अदृष्ट है और उससे हमारे को यदि बंधन हो रहा है तो अन्य से हो सकता है तो अति प्रसक्ति होने लगेगी वहां भी अति प्रसक्ति दोष कहा था सोलहवें सूत्र में अर्थात जो मुक्त आत्माएं हैं या परमात्मा है उनमें भी बंधन की प्राप्ति होने लगेगी यदि अन्य से ही बंधन हो जाता है तो अन्य से तो किसी से भी किसी को होने लगेगा तो अदृष्ट तो है ही बहुत से लोग कर्म करते हैं कर्माशय बना हुआ है अब वो किसने किया किसी का भी कर्माशय है उस कर्माशय से किसी को भी बंधन होने लगेगा जीवन मुक्तों को भी नितांत मुक्तों को भी और परमात्मा को भी जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए अति प्रसक्ति होने लगेगी इसलिए अदृष्ट यानी कर्माशय के कारण हमारा बंधन नहीं होता वो बंधन का मूल कारण नहीं है या फिर वही बात ध्यान रखनी होगी कि अदृष्ट कर्माशय के कारण हमें शरीर मिलते हैं ये ठीक है कर्मानुसार हमें शरीर मिलते हैं लेकिन वो अदृष्ट हो और हमारा बंधन भी अवश्य हो या आवश्यक नहीं है कर्माशय के रहते हुए भी बंधन हो यह आवश्यक नहीं है कर्माशय के रहते हुए भी मुक्ति में जा सकते हैं यदि अदृष्ट कर्माशय के कारण से बंधन हो तब तो कर्माशय शेष रहने पर मुक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक पूरा कर्माशय समाप्त न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं हो सकेगी यदि हम ये माने कि अदृष्ट यानी कर्माशय से बंधन होता है तो जब तक कारण है तब तक कार्य भी होता रहेगा जब तक कर्माशय बना हुआ है तब तक जन्म मरण चलते रहेंगे फिर भले ही विवेक ख्याति हो जाए जीवन मुक्त हो जाए मुक्ति नहीं होगी क्योंकि कर्माशय बचा हुआ है। इसलिए अधिष्ट भी कर्म का अधिष्ट कर्म भी बंधन का कारण नहीं है क्योंकि उसका धर्म नहीं है और ऐसा मानने पर उसको बंधन का कारण माने तो अति भी हो सकती है यदि अन्य का धर्म बंधन का कारण बन रहा है तो अति प्रसक्ति भी हो सकती है अदृष्ट से चौवनवा सूत्र बोलेंगे निर्गुण आदि श्रुति इति। और आत्मा की जो निर्गुण आदि के कथन की श्रुति है यानी शब्द प्रमाण है उससे भी विरोध आएगा आत्मा निर्गुण है निर्गुण का मतलब है असंग है पीछे सोलवे सूत्र से पहले ही पंद्रवा सूत्र आया था असंगो ही अयम पुरुष तो जो असंग कहा गया जिसका पिछली कक्षा में भी बात चल रही थी कि वो संघात से रहित है असंग है वो एक अर्थ है और सूत्रकार स्वयं भी इस संदर्भ को बोलते हैं और असंग और निर्गुण इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं आप लोग देखना चाहें तो छठे अध्याय का दसवां सूत्र निकालिए छठे अध्याय का दसवां सूत्र अंत में सूत्र है निर्गुणत्व आत्मनो असंगदि श्रुते आत्मा का निर्गुणत्व है क्यों असंगादि की श्रुति होने से अर्थात असंगो ही अयम पुरुष है और निर्गुणत्वादि श्रुते है ये असंगता और निर्गुणता को साथ साथ जोड़ करके देख रहे हैं संबंध जोड़ रहे हैं निर्गुणत्व आत्मनः, है। आत्मा का निर्गुणत्व है क्यों असंगत्वादि श्रुते है श्रुति में मिलता है शब्द में मिलता है कि वो असंग है तो अब इन संदर्भों में देखिए पंद्रवा सूत्र असंगोही ही अयम पुरुष सोलहवे के साथ ऊपर पंद्रहवे में था और यहाँ क्या है निर्गुणत्वादि श्रुति तो निर्गुण की श्रुति का विरोध है यानी असंगता वाली का विरोध आ जाएगा तो असंग शब्द और निर्गुण को ये साथ साथ लेकर के चल रहे हैं इसलिए इस सूत्र का अर्थ असंग की श्रुति का विरोध आ जाएगा ये लिया जाता है इसलिए अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता तो बहुत सारी बातें हो गई इससे बंधन नहीं हो सकता इससे बंधन नहीं हो सकता तो आखिर बचा क्या जिससे बंधन हो सकता है तो अब अंत में पचपनवे सूत्र में बता रहे हैं कि बंधन का मूल कारण क्या है बीच के जो प्रक्षिप्त सूत्र चल रहे थे वो चौवन तक माने जाते हैं ये पचवनवा तो प्रक्षिप्त नहीं माना जाता है तो पचपनवा सूत्र बोलेंगे तद योगो अविवेका न समान तद योगो अपि तद योग उस प्रकृति से आत्मा का योग इसे ही बंधन कहते हैं आत्मा का प्रकृति से संबंध जब हो जाता है जैसे शरीर में आ जाता है प्रकृति से योग हो गया यही बंधन है तो तद योग मतलब प्रकृति से योग संबंध बंधन ये होता है कैसे अविवेका अविवेक के कारण से होता है विवेक कहते हैं ठीक ठीक जान को और अविवेक कहते हैं विपरीत जान को तो ये जो बंधन है वो अविवेक के कारण से है अविवेका और कहा न समान पीछे जो कारण बताए थे बहुत सारे दिशा काल कर्म गति विशेष इत्यादि उनके साथ इसकी समानता नहीं है न समानताओं। वो जो सारे कारण बताए गए थे उनका खंडन किया गया था कि ये भी कारण नहीं है ये भी कारण नहीं है मूल कारण नहीं है उसके साथ इसकी समानता नहीं है अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता है ये मुख्य और मूल कारण है तो अविवेक बंधन का मूल कारण है ये इनका अंत में सिद्धांत रूप में कथन आया तो तद अभी प्रकृति के साथ जो योग होता है वो भी अविवेक अविवेक से होता है और न समानत्वम पीछे जितने भी कारण बताए थे उसके समान ये नहीं है जैसे उनका खंडन किया था ऐसे इसका खंडन नहीं कर सकते तो जिस जिस जिसमें अविवेक होगा उसका जन्म मरण चलता रहेगा और विवेक प्राप्त होने पर अब नया जन्म नहीं मिलेगा मुक्ति हो जाएगी जीवन मुक्त भी कर्म करता रहता है लेकिन उसको विवेक हो जाता है इसलिए अब उसका अगला जन्म नहीं होता वो मुक्त हो जाता है और जब अविवेक होता है तो अब कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलते रहते हैं यदि विवेक हो गया है तो कर्म अब फल को नहीं दे सकता कर्म हमारे बच्चे में रहे सब भोगे नहीं गए हैं लेकिन विवेक हो गया है तो अब वो कर्म फल को बंधन को नहीं दे सकता इसलिए मूल कारण कौन है ये अविवेक है बंधन का और अविवेक हटा तो अब जन्म मरण नहीं होगा ये इन्होंने कारण बताया ठीक है इन्हीं को पूछना है कुछ आपने कहा की कर्म कर्मा से बचा है और जो विवेक हो गए और वो मुक्ति का कारण हो गया मुक्ति, मुक्ति में जा सकता है वो तो परमा से जो बचा हुआ है वो मुक्ति में आने के पश्चात उसका मिलेगा या हो है वो जी ये फिर एक विस्तार का विषय है और शंका समाधान में भी ये प्रश्न आया हुआ है कल जो शुरू किया था उसके अंदर इसको ले लेंगे मैं इसका उत्तर संक्षेप से यहां ये बोलता हूं कि जैसा दर्शनों के अंदर लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है आशयो में प्राप्त हो रहा है और ये कि जो कर्माशय शेष बचा है और विवेक प्राप्त होने से व्यक्ति मुक्ति में चला गया है अब तो वो कर्माशय कभी भी फल नहीं देगा, समाप्त हो गया वो अब उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है मुक्ति से वापिस आने का फिर क्या कारण समाप्त हो गए जबकि कहते हैं कि साधारण मनुष्य का जन्म होता है जब पाप और पुण्य बराबर होता है आप कह रहे हो कि पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म होता है तो मुक्ति में जो भी जाते हैं उनके पाप और पुण्य बराबर होते हैं आने, आने, के आने, के बाद, आने के बाद मुक्ति में तो नए कर्म होंगे नहीं जी। और मुक्ति में कर्माशय का भोग भी नहीं होगा जी। जब मुक्ति से निकल रहा है और पाप और पुण्य बराबर हैं और साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ मुक्ति में जब प्रवेश किया था तब कर्मों की क्या स्थिति होनी चाहिए समाद। नहीं समाप्त नहीं समान होना चाहिए आपके अनुसार बोल रहा हूँ मैं वो मैं अलग वो मेरा है आपने जो बोला उस पर मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने जो बोला उसका उत्तर तो दूंगा अगर ये माना जाए अगर हम ये मानते हैं कि कर्म शेष रहते हैं और वो मुक्ति के बाद में फल देते हैं तो सबके कर्म समान बचे हुए होंगे या असमान बचे हुए होंगे असमान होंगे तो फिर सबको साधारण मनुष्य का जन्म कैसे तो तो कर्मानुसार मिलना चाहिए ना मुक्ति के बाद भी जो जन्म होता है वो फिर साधारण मनुष्य का नहीं मिलेगा और आपको क्या विचार बनता है कि जो मुक्तात्मा है जो मुक्ति में गया उसके कैसे कर्म बचे हुए होंगे अच्छे बचे हुए होंगे या साधारण होंगे तो मुक्ति के बाद कैसा जन्म होना चाहिए था उसका अच्छा होना चाहिए था पर आप खुद बोल रहे हो कि साधारण मनुष्य का जन्म साधारण कहा से आ गया ये शब्द उसका कारण ये है उसका कारण ये है पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण जन्म मिलता है ठीक है तो जब शून्य शून्य होते हैं तब भी तो बराबर होते हैं इसलिए साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है मुक्ति के पहले के जो कर्म है वो हिसाब समाप्त अब मुक्ति के बाद में जो जन्म मिलेगा वो सबको साधारण मिल रहा है ना मुक्ति से जो भी लौटी हैं एक जैसा मिल रहा है उसका कारण यही है कि कर्म तो बचे नहीं अब कर्म तो कर्म के अनुसार अच्छा और बुरा मिलता है उस पे दोष नहीं कर्मफल व्यवस्था बिल्कुल है यहाँ पर जी तो इन्होंने दूसरा दोष दिखाया है कि यदि कर्मफल ना भोगा जाए तो कर्मफल व्यवस्था भंग हो गई ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग हो गई ठीक है उस पे विचार करते हैं थोड़ा वैसे ये सारा शंका समाधान में होना था आज ये प्रश्न आया हुआ है कल शुरू भी कर दिया था ठीक है अभी यहीं देखते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुनि जी ठीक है कर्मफल व्यवस्था को हम मानते हैं ईश्वर कर्मफल देता है ठीक है क्यों देता है कर्म दो प्रकार के हैं शुभ कर्म पुण्य और पाप तो शुभ कर्मों का फल परमात्मा क्यों देता है नहीं पाप मत लाइए अभी मैं केवल पुण्य का बोल रहा हूं अभी शुभ कर्मों का उस पाप पे भी आएंगे या तो आप पाप का बोल लीजिए अवश्य में वो भोक्तव्यम प्रितम कर्म शुभाशुभम कहां का वचन है ये तो मेरे से चलो इस वचन को है तो अवश्य भोगा जाता है ये नियम है कब तक जब तक अविवेक है सामान्य नियम यही है जब तक अविवेक है तब तक कर्मों का फल भोगते रहना होता है कोई प्रमाण ना प्रमाण बहुत सारे हैं वो मैं आपको दूंगा फिर अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो आप अभी हम युक्ति से बात कर रहे हैं शब्द प्रमाण भी दे देंगे एक ही दे देता हूँ चलो योग दर्शन में एक सूत्र है तथा क्लेश कर्म निवृत्ति उसके बाद धर्म एक समाधि के पास की बात है अंत में चौथे पात का सूत्र क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और कर्म भी समाप्त हो जाते हैं समूल घाता हता भवंती समूल काशा कशिता भवंती जड़ मूल से नष्ट हो जाता है व्यास भाष्य के वचन है संस्कार दग्ध बीज होते हैं कर्म दग्ध बीज नहीं होता है संस्कार और कर्म दो चीजें हैं कर्माशय यानी पाप और पुण्य जो बनता है प्रारब्ध भाग्य और संस्कार दोनों अलग चीजें हैं तो जो दग्धबीज भाव का शब्द का प्रयोग है योग दर्शन में वो संस्कारों के संदर्भ में वो फिर से वृत्तियां नहीं उठाते हैं ग्ध बीजों की तरह हो गए अंकुरित नहीं होते संस्कारों का अंकुरित होना है विचारों का आना विचारों का बनना ठीक है लेकिन अभी हमारी बात चल रही है कर्माशय की योगदर्शन में कहा क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय कैसा होता है क्लेश मूल वाला होता है दृष्टादृष्ट जन्म वेदनी है इस जन्म में भी दृष्टि में भी फल होता है अदृष्ट में भी होता है लेकिन मूल बात क्या है क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय क्लेश मूल वाला होता है अर्थात तो उसकी मूल में जड़ में क्लेश होते हैं क्लेश कौन अविद्या राग द्वेश अभिनिवेश परिभाषिक शब्द है तो अविद्या आ गया यानी अविवेक आ गया मिथ्या ज्ञान आ गया कर्माशय कब बनता है जब हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान होता है जिस कर्म को करते समय मिथ्या ज्ञान होता है वही कर्म कर्माशय में जाता है जब मिथ्याजान हट गया निष्काम कर्म कर रहा है उस समय जो कर्म किए जाते हैं वो भी कर्माशय में नहीं जाते क्योंकि कर्माशय तो क्लेश मूलक ही होता है जितना भी कर्माशय है चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो उनके मूल में अविद्या है पुण्य के मूल में भी अविद्या है कैसे वो समझने की बात है हम तो पुण्य को तो अविद्या युक्त तो नहीं मानते वो एक स्तर पे ठीक है जो पाप करते हैं अधर्म करते हैं वो अविद्या से युक्त हैं, माना और जो पुण्य करते हैं उनमें तो अविद्या नहीं वो तो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां भी एक अविद्या है पुण्य कर्म किस लिए कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा सुख कौन सा सुख सांसारिक सुख अच्छा जन्म मिले अच्छा शरीर मिले खूब धन संपत्ति मिले अच्छी बुद्धि मिले इसलिए कर रहे हैं ना अर्थात वो जीवन का लक्ष्य किसको मान के चल रहा है भौतिक सुखी तो बने हुए हैं ये विद्या है उसमें भले ही पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन शरीर आदि को ही चाह रहा है मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना हुआ है अर्थात जो साधन थे उसको साध्य मान रखा है शरीर आदि तो साधन थे साधन के रूप में उनको चाहेगा तो गलत नहीं है लेकिन वो पुण्य कर्म करते समय इनको साध्य के रूप में चाहता है व्यक्ति तो जो साधन था उसको साध्य माना ये अवित्या है तो कर्माशय में हमारे वो ही कर्म बजाते हैं जिनके मूल में क्लेश हो यानी अविद्या हो अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश हो योग दर्शन के सूत्र का मतलब है क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय तो क्लेश मूल वाला ही होता है यदि क्लेश को किसी ने समाप्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति पाप तो करेगा ही नहीं और जो पुण्य कर्म करेगा वो निष्काम रूप से करेगा तो उनके कर्मों से वो कर्म कर्माशय में जाते ही नहीं है उसका फल बंधन के रूप में मिलता ही नहीं है वो मुक्ति में सहायक होता है बस तो पहली बात क्लेश मूल है कर्माशय तो जितना कर्माशय हमारा बना हुआ है जिसका फल हम आज भोग रहे हैं उन सबके मूल में क्लेश है अविद्या है अब जब कर्माशय बन गया क्लेश मूल वाला वो कर्माशय भी फल तब देगा जब हमारे में अविद्या होगी कर्माशय बनते समय यानी कर्म करते समय भी अविद्या होगी तो कर्माशय बनेगा ये एक बात हो गई अब कर्माशय बनने के बाद में कर्म से जब फल मिलने लगेगा तब वो कर्माशय विपाकार तब होगा जब क्लेश होगा उस समय भी क्लेश होना चाहिए इसके लिए योग दर्शन का अगला सूत्र है सती मूले तद विपाको जात्यायर्भ मूल होने पर मूल क्या है तो पिछले सूत्र में कहा क्लेश मूला। तो यदि मूल विद्यमान है यानी क्लेश विद्यमान है तो तद विपाका उस कर्माशय का विपाक होता है और यदि मूल नहीं है असती मूल है उल्टा कर लीजिए इस सूत्र को सती मूल है तद और असती मूल है न तद विपाका उसका विपाक होगा ही नहीं वो फल ही नहीं देगा तो जो जीवन मुक्त तो हो जाता है जिसने क्लेशों को दग्ध कर दिया है अब उसका कर्माशय यदि बचा हुआ भी है यानी करते समय क्लेश मूल में था लेकिन साधना करते करते करते अभी उसने क्लेशों को दग्ध बीच कर दिया और कर्म भोगे नहीं गए अभी बाकी हैं। तो अब वो कर्म होते हुए भी विपा कारम्भ नहीं होगे, गए फल ही नहीं दे सकते और वो मुक्ति में चला जाएगा अच्छा क्लेश दग्ध बीच कर दिए उसने मुक्ति में भी क्लेश आने की कोई संभावना नहीं है अविद्या ग्रस्त हो नहीं सकता मुक्ति में ईश्वर की सन्निधि में है शुद्ध ज्ञान है उसके पास तो अब जब जन्म होगा तो यदि कोई माने भी कि कर्माशय शेष है तो कर्माशय फल कैसे देगा अभी क्लेश तो है ही नहीं संस्कार तो दग्ध भी जो चुके हैं क्लेश तो दग्ध भी जो चुके हैं तो वो बचा हुआ कर्म भी फल देगा कैसे फल तो तब देगा जब सती मूले मूल होगा अंदर इसलिए कर्म मुक्ति में बाधक नहीं बनता है कर्माशय यदि हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी और जो कर्माशय है उसका कोई फल नहीं होगा वो विपा कर्म भी हो ही नहीं सकता इसलिए जो महर्षि ने लिखा कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिल जाता है और पुण्य की अधिकता होती है तब भी मनुष्य मिलता है जन्म अच्छा मिलता है देव जन्म मिलता है तो किसी ने मान लीजिए विभिन्न शरीरों के कर्म कर रखे हैं कुत्ते घोड़े गधे के अब पाप कुछ अधिक थे यानी लाखों शरीरों में जा सके ऐसे कर्म कर रखे हैं पुण्य भी कर रखे हैं अब उन लाखों में ऐसे मान लीजिए कुछ शरीरों में जाके कर्मफल भोग लिया और बराबर हो गए तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा अब बराबर तो हो गए लेकिन अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले कर्माशय कर्म अभी बचे हुए हैं बहुत सारे अभी भोगे थोड़ न गए बाकी है वो कि ये तो पापों ने बराबर हो गए इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया वो बाकी है अभी भी, भी अन्य योनियों वाले कर्म अब मनुष्य शरीर में आके यदि उसने साधना की पुण्य करता रहा और फिर बराबर कर लिया या पुण्य अधिक कर लिया तो क्या होगा वो जो उसके अन्य शरीरों के कर्म बाकी थे वो तो थो भोगने थोड़ा ना जाएगा वो फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा और अब वो साधना पथ पर आ गया फिर मनुष्य जन्म फिर मनुष्य जन्म और साधक और योगी बनता बनता समाधि लगा करके कर्माशय को दग्ध कर दिया और वो जो अन्य शरीरों के कर्म बचे हुए थे पशु पक्षी के वो तो भोगे हुए करे गए रहे नहीं वो तो रह गए चूके तुम तो। और अब चूंकि वो जीवन मुक्त हो गया क्लेशों को दक्त कर दिया तो अब वो कर्माशय कर्माशयरम भी नहीं होगा वो तो मुक्ति में चला जाएगा मैं आपसे जो पूछ रहा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया मैं फिर पूछता हूं अब इस बिंदु को और स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा कर्मों का फल देता क्यों है पुण्य का न्याय व्यवस्था के लिए ठीक है एक उत्तर है हम पुण्य का फल क्या मानते हैं सुख और पाप का फल दुख तो परमात्मा हमारे को दुख देने के लिए पाप कर्मों का फल देता है नहीं उत्तरदाई हम है ये ठीक है लेकिन परमात्मा दुख देते हैं हाँ इसने ये गलत कर्म किए थे तो इसको मैं दुख दूंगा वो कह रहे हैं सबक सिखाने के लिए नहीं न्याय व्यवस्था तो है न्याय व्यवस्था कैसे कि उसको दुख देने के लिए नहीं दयालु है तो दुख देने के लिए है क्या मैं पूछ रहा हूँ परमात्मा पाप कर्मो का फल क्यों देता है दुख देने के लिए हाँ इसको अब तड़पाना है मुझे नहीं उसको उसको जीवों के कल्याण के लिए तो पाप कर्म का फल जब देते हैं उससे जीवों का क्या कल्याण होगा पापों से बचेगा उन कर्मों को भोगेगा पाप, पाप कम होंगे उसका सुधार होगा जैसे आप माता पिता हैं आपके बच्चे पोते जो भी हैं पोते पोती हैं उनको आप दंड देते हैं शुद्ध भाव से जो क्रोध में नहीं होते तो किस लिए देते हैं उनको दुखी करने के लिए उनको सुधारने के लिए फिर गलती ना करें तो परमात्मा तो परम पिता और परम माता है वो दुख देने के लिए तो पाप कर्म का फल नहीं देगा सुधार के लिए ही है ठीक है अच्छा मनुष्य का सुधार कितना हो सकता है क्या चरम सीमा है कौन सुधरता है सुधरा हुआ किसको कहेंगे बताओ जो यहाँ शिविर में बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं जो जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचे ठीक उत्तर दे दिया आपने यानी मनुष्य के सुधार की सबसे चरम अवस्था जीवन मुक्त अवस्था असम समाधि हो गई क्लेशों को दख्त बीच कर दिया आचरण तो सुधर चुका है वृत्तियां भी सुधर चुकी हैं और जो संस्कार थे उनको भी उसने दगदीज कर दिया अब वो भी सुधर गए अब अब क्या सुधार बाकी है पूरा सुधर गया अब क्यों देगा परमात्मा कर्म पाप कर्मों का फल इसलिए कि दुख देना है उसको सुधारना ही तो प्रयोजन था अब ये जीवन मुक्त तो सुधर चुका फल क्यों देगा ये तो प्रयोजन क्या है परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक क्रियाएं करता है ना? और हमारे हित के लिए करता है प्रयोजन क्या है उसका वो कर्म फल देगा क्यों निरर्थक हो गया जिस सुधार के लिए पाप कर्मों का फल देता था वो तो वो सुधर चुका है तो अब दंड नहीं देता है और इसका कुछ भाग हम लोक में भी देखते हैं मान लीजिए किसी को उम्र कैद होती है अट्ठारह साल बीस साल की आजीवन कारवास या उम्र कैद जो भी नाम देते हैं उनको और उसका आचरण अच्छा हो और बारह साल बाद में उसको छोड़ दिया जाता है होता है ना ऐसा तो हम तभी ऐसा कहते हैं कि इसको तो दंड मिला ही नहीं ऐसा कहते हैं कभी नहीं ना हम उसको स्वीकार करते हैं और क्या ये अन्याय है कि उसको 12 साल में छोड़ दिया और किसी को तो 18 और 20 साल तक रखा ये अन्याय है क्या नहीं। क्यों नहीं अन्याय है तो दंड तो दोनों को 20 साल का दिया था तो 20 साल भुगतना चाहिए था पर देखो कम होते हुए भी आप ये नहीं कह रहे हो कि अन्याय है उसने ऐसा आचरण किया ये उसकी विशेषता है इसको कहते हैं यथायोग्य व्यवहार इसको अन्याय नहीं कहते हैं परमात्मा का अन्याय अंधा नहीं है क्यों व्यक्ति सुधर गया है तो भी उसको दंड देना है ऐसा अंधा न्याय कानून परमात्मा का नहीं है परमात्मा यथा योग्य व्यवहार भी करता है तो जिसने साधना करके तपस्या करके अपने को मुक्त कर लिया है जीवन मुक्त हो गया इतना पवित्र हो गया कोई दोषी नहीं बचा उसमें विचारों की छोड़ दो संस्कार के स्तर पर भी दोष नहीं बचा अब उसको परमात्मा दंड नहीं देगा इसलिए युक्ति से भी है कि कर्माशय बचा हुआ हो तो भी वो अब नहीं देगा और इससे को न्याय व्यवस्था का भंग होना नहीं कहते यहाँ ये तर्क नहीं लगाई है कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था है क्या न्याय व्यवस्था है जिसने किया है उसको दंड देना ही है परमात्मा के वैसे आंखे नहीं है लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं है उसके अंधा कानून नहीं है तराजू तो हाथ में ले रखा है लेकिन एक पलड़े में सोना रखा है और एक में मिट्टी रखी है तो भी बोले पलड़ा बराबर है ऐसा नहीं तोलता है वो सोना है तो सोना समझता है कि हाँ ये सोना है ये भले ही इसका पलड़ा कम भारी है लेकिन इससे अधिक मूल्यवान है ये तो पाप के संदर्भ में हुआ कि परमात्मा फल देने की स्थिति ही नहीं है और न ये अन्याय है इसलिए जीवन मुक्त तो हो जाता है जिसके क्लेश मूल में नहीं रहते हैं उसके पाप कर्मों का फल परमात्मा नहीं रहता ये चर्चा वेदांत दर्शन में आई है अभी आधी बात हुई है अभी दूसरा पुण्य की भी तो चर्चा करनी है ये तो पाप पाप की बात की है तो बिल्कुल ऐसा ही वेदांत दर्शन में आता है उन्होंने तो कहा कि अच्छा पाप कर्मों का फल नहीं मिलता ये तो अच्छी बात है लेकिन पुण्य का फल नहीं मिलता ये तो कोई अच्छी बात नहीं पुण्य का तो मिलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि पुण्य का भी नहीं मिलेगा अब देखो पुण्य कर्म का फल परमात्मा क्यों देता है बताइए पुण्य कर्म का फल क्यों देता है परमात्मा उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के लिए वो और प्रगति करें हम जैसे पुरस्कार देते हैं किसी को विद्यालय में उसको साधन सुविधाएं देते हैं उसने कुछ अच्छा काम किया तो और सुविधाएं देते हैं ताकि वो और उन्नति करे वो और उन्नति करे अब फिर वही प्रश्न करूंगा मैं कि मनुष्य की सबसे अधिक उन्नति क्या है जीवन जीवनमत होना उससे ऊपर कहा ले जाना है उसको कुछ भी नहीं तो पुण्यकर्म का फल क्यों देगा और वो चाहेगा क्यों उसको तो मुक्ति मिल जाना है बंधन में तो उन पुण्य कर्मों का फल कहाँ होगा शरीर में ही तो होगा और शरीर को तो वो बंधन मानता है शरीर में तो वो दुख मानता है वो चाहेगा ही नहीं वो तो रहने दो इसको मेरे को नहीं चाहिए अब परमात्मा भी नहीं देगा अब कोई आवश्यकता ही नहीं है निरर्थक हो जाता है वो कर्माशय ये सारी के सारे पाप पुण्य के अनुसार फल मिलना कहाँ तक चलता है जब तक विवेक नहीं होता है जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये नियम काम करता है वहां काम नहीं करता इसलिए कर्माशय बचा हुआ हो तो भी मुक्ति हो जाती है कर्माशय बंधन का कारण नहीं बनता है भले ही पड़ा हो कितना भी कर्माशय अविवेक बंधन का कारण है और अविवेक को हटा लिया विवेक ले आए तो बस मुक्ति हो जाएगी और ये बहुत बड़ा फल भी है ये जो आर्य समाज में अपने यहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं कर्म फल का, कर्म का फल होता ही है वो किस संदर्भ में कहा जाता है लोग कहते हैं भाई ये स्नान कर लो तो पाप हो जाएंगे वहां तीर्थ कर लो वहां पूजा कर लो ये बैठ चढ़ दो तो कर्माशय समाप्त हो जाएगा ये जो अंधविश्वास फैला हुआ था उस संदर्भ में ये बात कही जाती है कि ऐसे कर्माशय समाप्त नहीं होगा भोगना पड़ेगा उस संदर्भ में ये बिल्कुल ठीक बात है अभी अभिवेकीयों के स्तर पर बद्ध आत्माओं के जीवन मुक्त नहीं है वहां ये बिल्कुल ठीक बात है कि कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा लेकिन इसको सब जगह लगा दें हम ऐसा नहीं है क्योंकि नहीं तो शास्त्र से विरोध आएगा ठीक है अब ये है कि भाई मुक्ति के बाद में फिर जन्म क्यों दे देता है परमात्मा ठीक है नहीं जन्म देता है वो किस कारण से इस संस्कार दग्धवीज हो चुके यानी अविवेक नहीं है और कर्मा से भी फल नहीं दे सकते वो भी समाप्त हो गए या तो फल नहीं दे सकते इसको कहते हैं ये परमात्मा की शुद्ध कृपा है कर्मनिरपेक्ष कृपा है ये कर्म के आधार पे शरीर नहीं मिला है वो मुक्ति के बाद वाला ये कैसा है ये कर्मनिरपेक्ष ईश्वर की कृपा है मुक्ति के बाद का जन्म कि यह जीवात्मा फिर से प्रयत्न करके मुक्ति को प्राप्त हो सके और इसीलिए सबको साधारण मनुष्य का शरीर मिलता है उसमें भेद नहीं होता है फिर सामान्य मिलेगा ना तो विशेष मिलेगा ना निकृष्ट मिलेगा एक सामान्य जैसा ठीक अच्छा होता है उतना मिलेगा और उसके लिए संख्य का भी एक प्रमाण आगे एक सूत्र आएगा महाका त्रिधात्र व्यवस्था तीन प्रकार के देह माने गए कर्म देह, भोग देह और उभय देह मनुष्य शरीर को हम क्या मानते हैं उभय देह कर्म योनि और भोग योनि दोनों है मनुष्य के अतिरिक्त कौन सी योनिया जो है शरीर है वो क्या है भोग योनिया है और मनुष्य उभय योनि कर्म योनि और भोग योनि क्योंकि इसमें हम नए कर्म भी कर सकते हैं कर्माशय बनता है और पिछले कर्माशय का भोग भी होता है यहाँ पर इसलिए इसको दोनों कहा गया सांख्य का एक सूत्र आएगा वो भी इस पक्ष में प्रमाण है वहां और चर्चा करेंगे वहां उन्होंने केवल कर्म देह भी एक लिखा है उभय देह तो ये हो गया भोग योनी कर्मयोनि मनुष्य जो हमारा है सामान्यतः भोग योनिया भोग केवल कर्मयोनि कौन सी है ऐसी योनि ऐसा शरीर जिसमें पिछले कर्माशय का भोग नहीं भोगना पड़ रहा है ऐसा कौन सा है मत तीन शरीर बताए गए ये तीसरे को स्थान कहां बनेगा आप उदाहरण बताइए कोई वो मुक्ति के बाद ही हो सकता है और कोई स्थान ही नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वो भोग योनिया ही रहेंगे मनुष्य में ही ये संभावना है और जैसा जन्म मरण हमारा चल रहा है उसमें तो हम उभय योनी ही हैं कर्म योनी भोग योनी दोनों साथ चल रही हैं तो कर्म योनी भी वहां शास्त्र में कही गई है वो कहा बनेगी तो वो केवल और केवल यहीं बन सकती है कि जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है अब उसका पिछला कर्माशय नहीं है और उसको पिछले कर्म का भोग देने के लिए शरीर नहीं मिला है केवल नए कर्म करने के लिए मिला है जो पहला शरीर है और उसके बाद के जितने शरीर होंगे अब फिर कर्म के अनुसार भी भोग मिलेगा कर्म के अनुसार भोग मिलेगा और नए कर्म का अवसर मिलेगा फिर वो उभय योनी और भोग योनी चलती रहेंगी लेकिन मुक्ति के बाद में जो पहला शरीर मिला है वो ही एक स्थान हो सकता है जो कर्म योनी बन सकता है नहीं तो सूत्र में तीन तरह के शरीर बताए तो कर्म योनि को हम कोई अवकाश ही नहीं हम कहा बताएंगे तो उससे भी परोक्ष रूप से सिद्धि होती है ऐसे बहुत सारे प्रमाण है तो कर्म तो हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं है कर्म कितने भी बचे हुए हो हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी जिस तरह सिर्फ उत्पन्न की जाती है परमात्मा करता है तो चार पवित्र आत्माओं को विभेदों का ज्ञान देता है और अभी आपने बताया कि मुक्त आत्मा जब जन्म लेती है केवल कर्म योनि का इनको जन्म मिलता है तो वो जो पवित्र आत्माएं जिनको वेदों का ज्ञान मिलता है, क्या वो मुक्ति से तो आने के पश्चात वही होती हैं या अनेक की आत्माएं होती हैं। जिन चार पवित्र आत्माओं को वेद का ज्ञान दिया जाता है उसके लिए वही महर्षि ने स्पष्ट लिखा है की पिछली सृष्टि की जो आत्माए जो अभी जन्म मरण में चल रही थी वो होती हैं वो उनमें से जो श्रेष्ठ मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं होती है मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं बीच में कभी भी आती रहेंगी क्योंकि मुक्ति का काल निश्चित है मान लीजिए आज आप मुक्ति में जाते हैं तो आपका मुक्ति से आगमन कब होगा सृष्टि के प्रारंभ में या बीच में जहां जब गए हैं वही हो जाएगा क्योंकि चार जितना सृष्टि का काल है छत्तीस बार बने बिगड़े तो काल पूरा होना चाहिए ना तो सृष्टि के आदि में तो मुक्त मुक्तात्माए आने की संभावना नहीं है क्योंकि सृष्टि के आदि में कोई मुक्त होएगा ही नहीं क्योंकि सृष्टि के आदि में जैसे ही आए आते ही तो मुक्त होगा नहीं वो कुछ तो वर्ष लगेंगे ना एक वर्ष दो वर्ष सौ वर्ष लाख वर्ष तो जितने काल के बाद में मुक्ति में वो गया है उतने काल के बाद में मुक्ति से लौट के आएगा इसलिए सृष्टि के प्रारंभ की जो चार आत्माएं हैं जिनको वेद जान दिया जाता है वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं है पिछली सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो अभी जन्म ले रही हैं इस सृष्टि पर इस पृथ्वी पर उन जन्म लेने वाली आत्माओं में जो चार सर्वश्रेष्ठ है उनको ये ज्ञान मिलता है ठीक है तो पचपनवा सूत्र हमने देखा कि तद योग आत्मा का प्रकृति से जो योग है यानी जो बंधन है वह अविवेक से होता है अज्ञान से होता है और न समानत्व उसके समान और कोई कारण नहीं है ये सबसे मुख्य कारण है इसलिए संख्य दर्शन ज्ञान की बात मुख्य करता है ज्ञान से ही मुक्ति मानता है ज्ञान मुक्ति और बंद विपर्य से यानी मिथ्या ज्ञान से मानता है और इसलिए इसका सारा जोर ज्ञान के ऊपर है कर्म भी ज्ञान को शुद्ध करने के लिए होते हैं। जो हमने सीखा पढ़ाए उसको जब आचरण में लाते हैं उससे ज्ञान हमारा बढ़ता है इसलिए कर्म आवश्यक है उपासना करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है जहा न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कभी मतलब ज्यादा सूर्य तो रवि तो सब जगह पहुंचता है और लेकिन जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी ये भी एक साथ में जोड़ते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कवि की बुद्धि होती है वो तो कहीं भी पहुंच जाता है और जहां कभी भी नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचेगा वहां अनुभवी पहुंच अभी इतने इंजीनियर होते हैं डॉक्टर होते हैं नर्से होते हैं अपना अपना काम बहुत पढ़ा लिखा है सुना है। लेकिन जो अनुभवी है अब किसी ने इंजेक्शन लगाना कितना ही सीख लिया हो, सब कुछ पता है कहाँ लगाना है कैसे लगाना है क्या लेकिन लगाते समय लगाते समय एक अलग ज्ञान होता है वो पुराना व्यक्ति कंपाउंडर है वो बहुत अच्छा लगा लेगा नया नहीं लगा सकेगा वो पढ़ा लिखा होने के बाद में जब करता है अभ्यास करता है प्रैक्टिस करता है तब वो उसमें कुशल होता है उससे भी उसका ज्ञान बढ़ता है सत्य के बारे में अहिंसा के बारे में कितना भी हमने सुन लिया है कितना भी ज्ञान कर लिया लेकिन जब आचरण करेंगे तब और ज्ञान बढ़ता है हमारा इसलिए कर्म भी हमारे ज्ञान को शुद्ध करने में सहायक बनता है और जो कर्म नहीं कर रहा है वो कितना भी पढ़ ले कितना भी पढ़ ले वो उसका ज्ञान उतना नहीं हो सकता ध्यान के बारे में कितना भी पढ़ ले कितना भी देख ले, लेकिन अगर ध्यान कर नहीं रहा है तो उसका ध्यान के बारे में वो ज्ञान नहीं हो सकता जो करने वाले का होता है तो करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है इसलिए कर्म भी आवश्यक है लेकिन मूल उद्देश्य वही है ज्ञान की शुद्धि विवेक ख्याति की प्राप्ति उसी से मुक्ति होने वाली है ये योग और सांख्य दोनों का और पूरे वैदिक धर्म का ये सार है बाकी जहां जहां पर ये मिलता है ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है इससे ये होगा इससे ये होगा वो एक भिन्न स्तर पर बात है मुक्ति से लौटने वाली आत्मा बिना कर्म के भी जन्म लेती है तो इसपे भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी अन्याय है लेकिन ये अन्याय इसलिए नहीं है क्योंकि ये नियम सबके लिए समान है जो भी मुक्ति में जाएगा मुक्ति से जब फिर से जन्म होगा ये नियम सब पे लागू है किसी एक पे लागू हो दूसरे पे नहीं हो तो अन्याय कहते हैं जैसे जेल में से 12 वर्ष के बाद में छूटने का नियम जो जो योग्य हैं उन सबको ना किया जाए तो अन्याय कहेंगे नहीं तो जो भी योग्य बन जाता है सुधर जाता है उन सबको अगर छोड़ दिया जाता है तो इसको अन्याय नहीं कहते ऐसे ही मुक्ति से बिना कर्म भोगे भी आ जाते हैं और फल नहीं मिलता है तो उसको अन्याय नहीं कहते हैं और ये अपवाद तो कुछ चीजों में हमें मान नहीं पड़ते अब सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि भाई माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है ठीक है अभी सृष्टि चल रही है उसमें कोई इसके विपरीत बात कहे तो हमें स्वीकार नहीं होती है। गलत है अच्छा सृष्टि के आदि में क्या मानते हैं वहां तो बिना माता पिता के होते हैं तो कोई कहे नहीं ये तो आपने नियम बनाया था कि बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती तो सृष्टि के आदि में भी नहीं हो सकती इस पे अड़ जाए तो आप क्या कहेंगे नहीं ये अपवाद है ये जो नियम है ये सृष्टि के काल का है वहां ये नियम है सृष्टि के आदि में तो संभव ही नहीं है ऐसे ही कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है ये सामान्य अवस्था में सब जगह लागू होगा बिल्कुल ठीक है लेकिन मुक्ति से लौटी हुई आत्मा पे लागू नहीं होगा वही अफवाह है अफवाह हम जब संतान उत्पत्ति में भी मान लेते हैं जो कि हमारा प्रत्यक्ष इसमें भी मानेंगे ऐसे ही मान सकते हैं मानना ही पड़ेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है फिर नहीं तो चक्र चलता रहेगा इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आएगा अब कोई बात नहीं अब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं और भी प्रमाण आएंगे जो तो ठीक है योग दर्शन के प्रमाण है मैं तो इस पर तो गोष्ठी गोष्ठी भी हो चुकी है वैदिक आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी हुई थी अभी भी पिछले साल उसमें एक सत्र का यही विषय था वो सारे दर्शनाचार्य बैठे हुए थे सब लोग बैठे हुए थे लगभग सभी बैठे हुए थे वहां ये सारा विषय रखा गया सारे थे उसके खंडन में तो कोई बात आई नहीं अभी तक नहीं आई पिछले अभी मार्च में हुआ उसमें भी बात भी उसके किसी को प्रमाण मिला हो इसके खंडन में तो कोई नहीं बोला किसी ने प्रमाण दिया कोई? दिया पर उसका समाधान है ये प्रमाण जो ये भी बोल रहे हैं जैसा वेदभाष्य में महर्षि का एक ही प्रमाण देते हैं बस वो कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिलता है मुक्ति से जो लौटते हैं वो पाप पुण्य की तुल्यता से मिलता है ये वो एक वचन महर्षि का मंत्र का एक जगह मिलता है उसका अर्थ दो जगह एक में नहीं मिलता एक में मिलता है और वो पाप पुण्य की तुल्यता वो ही एक प्रमाण है तो पाप पुण्य की तुल्यता तो शून्य शून्य में भी होती है ना कर्माशय शेष रहने पर पाप पुण्य की तुल्यता हो वो नहीं जैसा कि ये बोल रहे थे वो आधार था इनका वो एक ही प्रमाण है केवल लेकिन अगर वो मानेंगे तो मुक्ति में जाते समय भी पाप पुण्य बराबर होने चाहिए ये मानना पड़ेगा जबकि प्रबल संभावना क्या है उसके पुण्य अधिक होंगे तो मुक्तात्म तो इतना योगी रहा है इतने लंबे समय से पुण्य उसके अधिक होंगे और सबके बराबर होंगे ऐसा हो नहीं सकता और सबको समान साधारण शरीर मिले ये नहीं होगा फिर तो कर्मानुसार ऊंचा नीचा मिलना चाहिए और अन्य इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं दर्शनों के न्याय का प्रमाण सांख्य का प्रमाण योग का प्रमाण वेदांत का प्रमाण ये सब प्रमाण हैं उसमें तो हम इन प्रमाणों को झुटला दें और उस पंक्ति का मनमाना अर्थ कर लें, ये तो ठीक नहीं है ऋषियों के ग्रंथों में और दर्शनों में विरोध नहीं है ये हम सिद्धांत मान के चलते हैं। तो हमें जब यहां स्पष्ट मिल रहा है कि कर्म समाप्त तो हो जाते हैं तो उस पंक्ति का महर्षि की जो पंक्ति है उसके साथ भी संगति ऐसे ही लग पाएगी कि वहां शून्य शून्य बराबर है ये बराबर कहा जा रहा है कर्माशय बचा हुआ नहीं है नहीं तो महर्षि के उस वचन का दर्शनों से विरोध आएगा अच्छा वेदों में कहीं ये उल्लेख आता है कि कर्म शेष रहते हैं उससे जन्म मिलता है वो भी बता दो मेरे पास तो नहीं है खैर इस पक्ष में लेकिन मैं तो दूसरे पक्ष को भी तो देना पड़ेगा ना प्रमाण वो कहते हैं कि आपको प्रमाण दो तो आप भी तो दो फिर वो कोई प्रमाण नहीं है उधर भी ये इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं दर्शनों के और वेदों में भी होगा कहीं ना कहीं हमारे को नहीं मिला है जब दर्शनों में ये बात मिल रही है तो वेदों में भी कहीं ना कहीं होगी और हो सकता है कुछ वर्षो बाद में कभी आपको मैं वेद मंत्र भी बता दू की यहाँ देखो ये यहाँ लिखा हुआ है अभी तो नहीं है ठीक है तो कुछ प्रकाश करना होगा सायकाल के जो प्रश्न थे नागर जी के आपके उन कई प्रश्नों का इसमें आ गया है बचा हुआ होगा वो शाम को देखेंगे तो अगला देखिए छप्पनवा सूत्र कि ये उन्होंने बंधन का कारण तो बता दिया बंधन का कारण तो बता दिया लेकिन इस बंधन से मुक्ति भी तो होनी चाहिए बंधन से मुक्ति भी तो होनी चाहिए मेरी आवाज आ रही है पीछे तो छप्पनवा सूत्र बोलिए नियत कारणात तदुच्छित्ती ध्वान्तव नियत कारणात नियत कहते हैं निश्चित नियत दिन पे नियत समय पे आए निश्चित दिन समय पे आए तो जो निश्चित है उस कारण से नियत कारण से तदुच्छित्ती उसका उच्छेद होता है उसका किसका अविवेक का जो अविवेक बंधन का कारण है उसका उच्छेद कैसे होता है नियत कारण से होता है नियत कारण तदुच्छित एक निश्चित कारण है उसी से उच्छेद होगा और किसी से नहीं होगा एक ही कारण है एक ही चीज से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा और कोई उपाय ही नहीं है और वो नियत कारण क्या है वह है विवेक विवेक ज्ञान ही है और न तो कर्म इस अविवेक को हटा सकता है ना उपासना ध्यान अविवेक को हटा सकते हैं ज्ञान ही हटाएगा कोई निश्चित कारण है एक ही निश्चित कारण है तो नियत कारण तदुच्छित्ती ही ध्वान्तव ध्वंत कहते हैं अंधेरे को अंधेरे के समान अंधेरे के हटने में निश्चित कारण क्या है प्रकाश वो निश्चित कारण है और किसी से नहीं जाएगा अंधेरा प्रकाश होगा तो अंधेरा चला जाएगा प्रकाश रहेगा तो अंधेरा रह नहीं सकता बस ऐसा ही अविवेक के विपरीत जो विवेक है उससे इसका नाश होता है इसलिए करने के लिए क्या काम है विवेक पैदा हो समझ पैदा हो आगे देखिए तो अब इस अगले सूत्र की सत्तावनवें सूत्र की एक भूमि भूमिका बना के तब वो सूत्र प्रसंग में आएगा कि पीछे कहा गया था कि अविवेक बंधन का कारण है प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ धन्यवाद प्रकृति के साथ आत्मा का जो बंधन हुआ है उसका कारण है अविवेक तो किस चीज का अविवेक हो गया अविवेक को कारण कहा तो अविवेक किसका तो प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें तो हैं ही जिनके कारण जिनका बंधन हो रहा है जिसका जिससे बंधन हो रहा है इनके बारे में अविवेक रहेगा तो एक तो प्रकृति के बारे में अविवेक और एक आत्मा के बारे में भी अविवेक तो चलो आत्मा का तो ठीक है लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में ये आया कि प्रकृति का मतलब तो मूल प्रकृति हो गया प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति सत्वर तो स्तंभ और उस मूल प्रकृति से बने हुए जो इतने सारे पदार्थ हैं, उनके बारे में भी अविवेक रह सकता है तो ये जो अविवेक है ये मूल प्रकृति के बारे में अविवेक है वो बंधन का कारण है और अगर उसको हटा भी दिया तो भी ये जो संसार कार्य जगत है इस संसार में कितनी चीजें हैं, कितनी की हमने देखी भी नहीं हो सुनी भी नहीं हो ऐसी ऐसी चीजें तो उनके बारे में जो अविवेक है वो कैसे हटेगा अविवेक तो वहां भी रहेगा और अविवेक रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी तो प्रकृति और पुरुष का विवेक होने से मुक्ति होती है जब ये कथन किया तो कहा कि कार्य जगत का विवेक नहीं होगा तो कैसे चलेगा तो उस प्रसंग में यहां पर बताया गया तो सत्तावनवा सूत्र बोलेंगे प्रधान, प्रधान अविवेक अन्य अविवेकस्य तद्धाने हानम प्रधान अविवेकात प्रधान के अविवेक से प्रधान का मतलब है यहां पर मूल प्रकृति तो प्रधान शब्द से कहा जाता है अव्यक्त भी कहते हैं प्रधान कहते हैं मूल प्रकृति कहते हैं कारण प्रकृति कहते हैं एक ही है वो सब तो प्रधान के अविवेक से प्रधान के बारे में जब अविवेक होता है तो अन्य अविवेक से भाव अन्य अविवेक भी आ जाता है अन्य कौन है प्रधान के अतिरिक्त जो चीजें हैं यानी मूल प्रकृति से जो चीजें बनी हैं, कार्य जगत जितना भी बना है उनसे संबंधित अविवेक भी आ जाता है यदि मूल प्रकृति के बारे में अभिवेक हो प्रधान के अभिवेक से अन्य का यानी कार्य जगत की वस्तुओं का भी अविवेक उत्पन्न होता है ठीक है और रागेखा तत् हाने उसका हान होने पर उसके हट जाने पर उसके नष्ट हो जाने पर किसके मूल प्रकृति से संबंधित अविवेक के हट जाने पर हानम वो जो अन्य का अविवेक था कार्य जगत का अविवेक था वो भी समाप्त हो जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा था कि प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया उससे अविवेक हटा लेकिन मूल प्रकृति का ही तो विवेक हुआ कार्य जगत का तो विवेक हुआ ही नहीं उसका उत्तर दिया कि मूल प्रकृति के अविवेक से ही कार्य जगत का अविवेक फैलता है विद्यमान रहता है और मूल प्रकृति का विवेक यदि हो गया है तो कार्य जगत का अविवेक भी समाप्त हो जाएगा जब आत्मा को ये स्पष्ट हो गया कि ये सत्वर स्तंभ अलग है मेरे से ये जड़ है तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा इससे बनी हुई सारी चीजें ये भी मेरा स्वरूप नहीं है ये भी मेरे से अलग है तो प्रकृति का विवेक हो गया तो उससे संबंधित बनी हुई सब चीजों का भी विवेक हो जाता है सबका एक एक का विवेक करने की जरूरत नहीं है अब हमें शरीर का भी विवेक होना चाहिए एक उदाहरण दे रहा हूं इस बात को समझने के लिए तो क्या संसार के सब शरीरों का विवेक होना चाहिए सब मनुष्यों का अपने शरीर को देख लिया अपने से संबंधित कुछ व्यक्तियों को देख लिया जन्म मरण रोग वियोग ये सब चीजें उससे सब शरीरों का बहुत हो जाता है वो सब जगह जाने की जरूरत नहीं है खाने की चीजों से मोह है राग है अब हमारे यहाँ जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं जो मिठाइयां हैं उनमें अगर हमने विवेक कर लिया तो उस जैसी जितनी भी मिठाइयां और नमकीन और जो भी चीजें उनमें भी विवेक हो जाएगा सब जगह जाने की जरूरत नहीं है तो उस जैसी सब चीजों का विवेक हो जाता है नहीं तो ऐसा करने लगेंगे तो कभी भी विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती इसको जानेंगे तो उसको नहीं जानेंगे और सबको जान ही नहीं सकते न्याय दर्शन में भी ये चर्चा आती है कि भाई आप प्रमाणों से जानेंगे तो किसको जानेंगे किस किस को जानेंगे क्या सबको जान सकते हैं क्या हमारा ये जीवन ऐसा है कि हम सबको जान सकते हैं सामर्थ्य नहीं है और वो वास्तव में आवश्यक भी नहीं है जितना जानना विवेक के लिए आवश्यक है मुक्ति के लिए आवश्यक है उतना जानना आवश्यक केवल करना होता है इस दृष्टि से इन्होंने कहा प्रधान के अविवेक से ही अन्य अविवेक होता है इसलिए प्रधान का अविवेक जब समाप्त हो जाता है तो अन्यों का अविवेक भी समाप्त हो जाता है एक एक का विवेक करने की आवश्यकता नहीं है अपने मन का जान कर लिया तो बाकी सबके मन का भी जान हो जाएगा कि कैसा कैसा मन होता है मन में कैसे वृत्तियां होती हैं कैसे कैसे चलबाजिया करते रहते हैं हम वो दूसरों का भी पता लग जाता है ऐसे ही वहां भी हो रहा है लगभग ऐसा ही होता है बिल्कुल वैसा का वैसा होता है किसका अलग अलग निमित्त कारण होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मूल स्वभाव तो सबका एक जैसा ही है वो पता लग जाता है हो गया यहाँ तक अब एक प्रश्न उठाया जा रहा है बोले कि आपने कहा था कि ये पुरुष तो असंग है इससे कुछ चीज जुड़ती नहीं है ना तो आपने कहा था कर्म भी इसके नहीं है अदृष्ट भी इससे नहीं होगा निर्गुण है ये तो असंग है कर्माशय भी इसमें नहीं होता है तो ये जो अविवेक कह रहे हो ये कहां रहता है ये तो आत्मा में मान लिया ना आपने ये अविवेक तो आत्मा में होता है तो तो ये तो असंग था इसमें अविवेक कहा से घुस गया तो फिर अविवेक भी तो आत्मा में नहीं रहता है अविवेक कहा रहता है अगर आत्मा में अविवेक मानेंगे तो अविवेक आत्मा में आ गया वो असंग कहां रहा वही दोष जो पहले अदृष्ट के बारे में कर्म के बारे में कहा था यहां भी आ जाएगा और शास्त्रों में ऐसा वचन भी मिलता है कि भाई अविवेक से ग्रस्त हो गया हम लोग भी बोलते रहते हैं सब जन तो उसके लिए अगला सूत्र बताया जा रहा है अट्ठावनवा सूत्र देख ली बोलिए वांग मात्रम न तत्वम तत्व स्थिते हे बोरे ये जो कथन किया जाता है कि आत्मा का में अभिवेक आ गया आत्मा का अविवेक अब हट गया विवेक आ गया ये जो सारे कथन हैं और शास्त्रों में भी जो मिलते हैं ये वांग मात्रम, ये वाणी मात्र कथन मात्र है ये हम कब बोलते हैं ऐसा ये तो कथन मात्र है आपका बोले जी मैं आपका ये कर दूंगा ये कर दूंगा आपको ये सहयोग कर दूंगा आपके पास उस समय आ जाऊंगा ये कर दूंगा और ये तो कथन मात्र है इसका क्या मतलब होगा वास्तव में नहीं है कर नहीं रहा है बोल बोल रहा है तो बोलने के लिए ऐसा है करने के लिए नहीं है देखे वांग मात्रम ये जो कथन है कि आत्मा में अविवेक आ गया अविवेक अटके विवेक आ गया ये वांग मात्र है कथन मात्र है वास्तव में आत्मा में न तो अविवेक आता है न विवेक आता है तो वांग मात्रम कहा न तू तत्व ये तत्व नहीं है वास्तविकता नहीं है ये कथन की आत्मा अविवेक से ग्रसित हो गया ये कथन मात्र है वास्तविकता नहीं है ये क्यों चित्त स्थिति है ये अविवेक वास्तव में चित्त में रहता है अविवेक वास्तव में चित्त में रहता है लेकिन चूंकि आत्मा चित्त के माध्यम से मन के माध्यम से ही क्रियाएं करता है इसलिए वो उसका अंतःकरण है इसलिए वो उससे युक्त माना जाता है कह दिया जाता है जैसे हमारे चश्मे पे धूल जम जाए कुछ और लग जाए तो उससे हमारे को दिखाई गलत देखने लगेगा जैसे जिस रंग का चश्मा उसी तरह का दिखाई देने लगेगा तो चश्... ये चश्मे की तरह से उपकरण है हमारा चित्त उसमें ये अविवेक आता है तो क्यों कथन करते हैं ये आत्मा का है वास्तव में आत्मा में कोई अविवेक नहीं आता है इसलिए ये जो अविवेक बंधन का कारण है ये भी वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं है अविवेक है ये आत्मा का धर्म नहीं है अल्पज्यता आत्मा का धर्म है अल्प सामर्थ्य आत्मा का धर्म है वो कम जानता है लेकिन ये जो अविवेक आता है मिथ्या ज्ञान आता है ये आत्मा का अपना धर्म नहीं है क्योंकि अविवेक जो आएगा गलत ज्ञान आएगा वो भी संस्कार के रूप में रहेगा और वो संस्कार चित्त में रहेंगे मन में रहेंगे तो जिसमें वो संस्कार हैं जिसमें ये अविवेक है उसी का धर्म माना जाएगा ये इसलिए अविवेक के समान कोई दूसरा बढ़के कारण नहीं है ये रहता है चित्त के अंदर मन के अंदर मन को ही शुद्ध करना है मन को ही साफ करना है मन का ही अविवेक हटाना है तो इसलिए कहा वांग मात्रम ये तो कथन मात्र है नतु तत्वम वास्तविकता नहीं है क्यों चित्त स्थित चित्त में इसके स्थित होने से बोलिए बिल्कुल है उसका कोई निषेध नहीं है अविवेक का मूल कारण अल्पज्ञता है अल्पज्ञता है और उसके लिए वैशेषिक दर्शन में सूत्र भी आता है वैशेषिक दर्शन में आता है इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषात्च अविद्या अविद्या की उत्पत्ति ऐसे होती है तो अल्पज्ञता आत्मा की है क्योंकि तो वो पूरा जान नहीं सकता वो एक है और इंद्रिया भी उसकी सीमित बताने वाली है उल्टा अर्थ भी बता सकती है जैसे कि मृग तृष्णा में है वो जल्द दिखाई देता है जल्द होता नहीं है तो ऐसा भी होता है तो मूल कारण तो हमारी अल्पज्ञता है अल्प सामर्थ्य है इंद्रियों की सामर्थ्य कम है लेकिन ये जो मिथ्या ज्ञान है वो रहता कहां पर है वो आत्मा में रहता है उसका यहां पर निषेध किया गया रहता कहाँ पर है चित्त में आगे भी इससे संबंधित सूत्र आएंगे एक सूत्र आएगा तथा अशेष संस्कार आधार मन की महत्ता बता रहे थे कि अशेष संस्कारों का आधार होने से अशेष मतलब संपूर्ण कोई भी शेष नहीं बचेगा कि चलो कुछ संस्कार तो आत्मा पे मान लेंगे और कुछ चित्त पे मान लेंगे नहीं अशेष कोई शेष नहीं बचेगा उन यानी संपूर्ण संस्कारों का आधार चित्त होता है अच्छे बुरे जितने संस्कार है वो चित्त ही होते हैं मन ही होते हैं अंतकरण पे होते हैं और जहां जहां हमारे शास्त्रों में या हमारे महापुरुषों के वचनों में ये आता है कि आत्मा पर संस्कार पड़ता है उसका तात्पर्य यही लेना चाहिए वो उपाधि मात्र से मात्र कथन है जो पीछे जैसे आकाशवत बताया था गतिश्रुतेंपी गति की श्रुति हो रही है लेकिन कैसे उपाधि से मात्र से कथन हो रहा है वैसा वास्तव में नहीं है अगर ऐसा कथन हो जाता है हम किसी का कपड़े गंदे बच्चे ग लेकिन ये कथन भी गलत तो ना बहुत गंदा है क्यों गंदा है बोले नहीं मैं तो अभी नहा करके आया हूं बोले नहीं कपड़े तो गंदे पहन रखे तो कपड़े वाले गंदे पहन रखे हूँ मैंने बाहर से मैं तो नहा के आया हूँ मैं तो साफ सुथरा हूँ नहीं कपड़े गंदे हैं तो भी हम उपाधि से उपचार से उस व्यक्ति को गंदा कहते हैं ये भी एक भाषा का प्रयोग है तो ऐसे ही जहां जहां ये आता है कि आत्मा पर संस्कार पड़ता है उसका मतलब क्या है आत्मा पर उसका प्रभाव जाता है संस्कार तो पड़ेगा चित्त के ऊपर ही अब मर्षि ने मान लो एक जगह लिखा कि घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है ठीक है उनको पीछे माइक देना क्या लिखा घी खाने से आत्मा का भल बढ़ता है ठीक है यहाँ बहुत घी खिला रहे हैं, देसी गायों का गौशाला का स्वामी विशेषण बता बता के यहाँ अपना घी अच्छा घी घी बहुत अच्छा है तो आप ऐसे नहीं बोलते कभी भी मैं संकेत करूंगा तब बोलिए इस बात को मैं पूरा करूं तो घी खाने से आत्मा का बल बढ़ता है कौन कौन सहमत है नहीं तो कथन गलत है मर्षि ने गलत कथन कर दिया या तो ये माने गलत कर दिया क्योंकि आप तो सहमत नहीं हो क्योंकि घी तो आत्मा घी तो आत्मा में जाएगा नहीं वही घी जाए पचकर के और आत्मा में जा करके जुड़े अब यहां तो कह रहे हैं असंगो ही एयम पुरुष वो घी आत्मा में तो जाके लगेगा नहीं ताकत तो देगा नहीं तो घी तो शरीर में ताकत देगा ये ठीक है लेकिन शरीर आत्मा का साधन है तो शरीर के बलवान होने से आत्मा पर प्रभाव पड़ता है उसको अनुकूलता होती है इसलिए अगर कोई ये कथन कर दे कि घी से आत्मा का बल बढ़ता है तो भाषा को समझना पड़ेगा भैया गौण प्रयोग किया जा रहा है अब हम उसको लियू लेके खंडन नहीं करेंगे वो तो ये मानते थे कि भाई घी आत्मा में घुसता है और इसलिए उसका बल बढ़ता है ऐसा सिद्धांत कभी भी नहीं करेंगे महर्षि के वचन से क्योंकि ऐसे औपचारिक प्रयोग शास्त्रों में बहुत मिलते हैं और अगर हम ये मुख्य प्रयोग और गौण प्रयोग को नहीं समझेंगे तो हमेशा भ्रांति होगी बहुत जगह जो हमारे को उल्टा सीधा होता रहता है यहां तो ये लिखा है वहां तो ये लिखा है उसमें भूल ये होती है कि ये वाक्य मुख्य रूप से कथन किया जा रहा है या गौण रूप से कथन किया जा रहा है उपमा दी जा रही है उपचार से कथन है उपाधि से कथन है ये देखना होता है ये भाषा है तो हम किसी को कह दे कि ये तो पूरा आग है आग का गोला है बोलते है? ये तो मिश्री जैसा है इसकी वाणी तो मिश्री जैसी है तो आप खंडन कर सकते हैं आप उसका है। जो तर्क है लेकिन जो भाषा को समझता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई यहां आग के गोले की तरह से गर्म है वो तो ये उपमा दी जा रही है ये गौण प्रयोग है उसके क्रोध को बताया जा रहा है वो समझ रहेगा उस जो भाषा को समझता है उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी और जो भाषा को नहीं समझता वो अड़ जाएगा नहीं यहाँ आग के गोले की तरह कहा है कि राम आग के गोले की तरह है और ये जो दिखाई दे रहा है ये तो आग के गोले की तरह नहीं है इसलिए ये राम नहीं है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 खूब तर्क विर्क से समझ लिया प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है समझ लिया लेकिन फिर भी वो का वही वैसा का वैसा देखा युक्ति तो अपीना बाध्यते युक्ति से तर्क से मनन से भी ये अविवेक बाधित नहीं होता है कैसे तो उसके लिए एक उदाहरण दिया बोले दिंग मूढ़वत दिंग कहते हैं दिशाएं दिक प्राची दिखक ने दिक मूढ़वत दिंग मूढ़वत् दिशा के बारे में जो मूढ़ है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 उसके बिना कितना भी समझ ले कितना भी पढ़ ले कितनी भी विवेचना कर ले वो जाने वाला नहीं है पूरा वहीं जाएगा प्रत्यक्ष होने पर ये चला जाता है तो इसलिए कहा युक्तियों से भी ये बात बाधित ही होता है दिग् के समान अपरोक्षा प्रत्यक्ष हुए बिना ये नहीं जाता कितना भी समझ ले आदमी फिर फिर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 ऊची नीची होती रहती है विप्लव होता है यानी वो टूटती रहती है अनवस्थित रहता है वहां पहुंच भी गए तो फिर नीचे उतर जाता है फिर स्थिति छूट जाती है फिर पहुंचे फिर स्थिति छूट जाती है विवेक ख्याती है वो मुक्ति का उपाय है जब वो स्थिर हो जाती है वो प्रत्यक्ष से ही होती है योगदर्शन भी यही बोलता है ये भी यही बोल रहा है तो अविवेक बंधन का कारण है उसको हटाने का नियत कारण है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 दीजिए सबसे पीछे सत्यवीत जी चाहे आपने कहा था कि विवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है और अविवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है अवधि में रहता है रहते हैं विवेक आत्मा नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है तो मुक्ति तो में मुक्ति में परमात्मा रहता है और परमात्मा सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त है सर्वज है और आत्मा उसकी सन्निधि में रहता है इसलिए उसको वो ज्ञान प्राप्त रहता है इसलिए उसमें अविवेक नहीं रहता है वो ज्ञान की स्थिति में रहता है मुक्तात्मा भी ये योगदर्शन में आता है विवेक ख्याति कहा रहती है चित्त में रहती है वो हैं वहाँ पर। पूछिए। ये प्रमाण में ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष का होता है पहले हमने जैसे किसी चीज का करता है तो हमने पहले देखा होता है कि ये चीज बनी है तो इसका बनाने वाला है उस आधार हम नई चीज को देख करके अनुमान करते हैं की ये इसका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 पूछे ये दोन एक तो ये मन एक बुद्धि आत्मा ये सब कुछ अलग अलग है ये अभी चर्चा आगे आ जाएगी आगे अच्छा इन सब का तो हम अनुमान ही लगा रहे हैं प्रत्यक्ष तो नहीं कुछ होता है अनुमान तो लगाते ही हैं जिसका अनुमान लगाते हैं उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है अभी अनुमान लगा रहे हैं आगे समाधि में प्रत्यक्ष हो जाएगा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 अंत इंद्रिया तो भाई ये इंद्रिया दस हैं पांच ज्ञानिया और पांच कर्म कर्मेंद्रिया और अंतकरण की दृष्टि से यहाँ पर एक मन तो उभयम इंद्रियम में यहाँ पर ग्यारह चीजों का ग्रहण होगा आगे तनमात्रे भेस स्थूल भूतानी तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं पृथ्वी जल अग्निवायु और आकाश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 अभी इस कक्षा को इतना ही रख तीन बार ओम का उच्चारण एक सादार अभिवादन ओम श्री <गगश्ट>